बाइस्कोप की बातें आज बाइस्कोप की बातें एक अनुपम कहानी को लेकर कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की और फिल्म भी उन्हीं की कहानी के अनुपम होने की कसौटी ये कि इसे कल्पना ने नहीं जीवन और अनुभव ने जन्म दियातें मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बाइसकोप की बातें सुनाने का काम करते हैं लोकेन्द्र शर्मा तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करें और सुने फिल्म अनुपमा की बातें इन बातों को खोजबीन कर लाए हैं अशोक अयर प्रोग्राम बनाने में सहायक हैं कैलाश नाथ वर्लीकर और पीके ए नायर। बातें आपको सुना रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेन्द्र शर्मा मित्रों दर्शकों से एक रिश्ता सा कायम कर लेने वाली संवेदनशील कहानियों पर बनी फिल्में ही यादगार फिल्में बन पाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म आई थी सन उन्नीस में जो अपने नाम के अनुरूप ही अनुपम साबित हुई इस फिल्म का नाम था अनुपमा फिल्म अनुपमा बनी थी एलबी फिल्म्स के बैनर पर कथा और निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी का था और संवाद राजेंद्र सिंह बेदी के फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर तरुण बोस शशिकला देवेन्द्र वर्मा दुर्गा खोटे डेविड दुलारी और नैना गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार थे हेमंत कुमार या दिल के सुनो दुनिया वालों या मुझको कोई भी चुप रहने दो मैं मैं को खुशी कैसे कह दू जो कहते हैं यू पुत्री के रिश्ते की बुनियाद पर बनाई गई फिल्म अनुपमा की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित थी इस घटना को लेखक निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने स्वयं देखा और भोगा था ऋषिकेश मुखर्जी की मामी बहुत अच्छी गायिका थीं। वे आकाशवाणी कलकत्ता पर अक्सर गाया भी करती थीं। ऋषिदा के मामा अपनी पत्नी को यानी ऋषिदा की मामी को बहुत चाहते थे मगर दुर्भाग्य की बात बेटी के जन्म के समय मामी चल बसी न जाने क्यों मामा उस नवजात बच्ची को ही अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मान बैठे और उसे नफरत करने लगे ये और बात है कि जब बीवी के गम में शराब के नशे में चूर मामा घर लौटते तो अपनी बेटी को खूब प्यार करते मगर होश में आते ही उन्हें बेटी की सूरत भी देखना गवारा नहीं होता समय बीता बेटी जवान हुई लेकिन पिता की नफरत कम नहीं हुई पिता के यानी ऋषिदा के मामा के इस उपेक्षित व्यवहार के कारण उनकी बेटी सदा चुपचुप चुप रहने वाली और अपने आप में खोई खोई सी लड़की बनकर रह गई अपनी ममेरी बहन की जिंदगी की इसी करुण कहानी को ऋषिकेश मुखर्जी ने पहले कहानी की शक्ल में कागज पर और उसके बाद फिल्म की शक्ल में पर्दे पर पेश किया और इस तरह दुनिया ने देखी अनुपमा फिल्म अनुपमा के नायक और नायिका थे धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। इस जोड़ी ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने भी अनुपमा के बाद इस जोड़ी को सत्य काम और चुपके चुपके में दोबारा निर्देशित किया बहरहाल यह बात चल रही है फिल्म अनुपमा की फिल्म अनुपमा बनाने का विचार ऋषिकेश मुखर्जी के मन में काफी पहले आ गया था जिन दिनों वे बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी की एडिटिंग कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्म अनुपमा में वे बतौर नायक धर्मेंद्र को लेंगे दिलचस्प बात ये है कि सन 1966 में में प्रदर्शित धर्मेंद्र की फिल्मों में एक फिल्म थी फूल और पत्थर जिसमें धर्मेंद्र ने एक रफ टफ चोर राका की भूमिका निभाई थी लेकिन उसी बरस प्रदर्शित अनुपमा में उन्होंने एक सहृदय कवि और संवेदनशील व्यक्ति का रूप धरा क्या दर्द किसी का लेगा कोई क्या दर्द किसी या मुझे कोई भी चुप रहे ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा से ही कलाकारों को उनकी फिल्मी इमेज से उलट भूमिकाओं में पेश करने का श्रेय पाते रहे हैं फिल्मी पर्दे पर तेज तर्र सास या कुटिल औरत की भूमिका करने वाली ललिता पवार को ऋषिकेश नारी कॉमेडी करने वाले असरानी को उन्होंने अपनी फिल्म चैताली में विलन का जामा पहनाया फिल्मों में वेम्प यानी खलनायिका और डांसर बनने वाली बिंदु को उन्होंने फिल्म अभिमान और अर्जुन पंडित में भली औरत का किरदार दिया फिल्म अनुपमा में भी जहाँ एक्शन वाली भूमिकाएं करने वाले धर्मेंद्र को ऋषिकेश मुखर्जी ने कवि और लेखक बनाया वहीं आरती हरियाली और रास्ता और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में कामयाब खलनाई का शशिकला को एक जिंदा दिल खुश और सहृदय युवती की भूमिका में पेश किया उड़ाती है, है, पागल चंचल भीगी भीगी के दिया। फिल्म अनुपमा की नायिका के तौर पर शर्मिला टैगोर को साइन करते समय भी ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने काफी रोका इसकी वजह यह थी कि फिल्म अनुपमा की नायिका एक सीधी सादी शालीन लड़की थी जबकि शर्मिला टैगोर उन्हीं दिनों शक्ति सामंत की निर्माणाधीन फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में स्विमिंग सूट पहनकर एक मॉड लड़की की भूमिका कर रही थी उन दिनों वे पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बनी हुई थी ऋषिकेश मुखर्जी को सलाह दी गई कि वे शर्मिला टैगोर की जगह नूतन को अनुपमा की नायिका बनाएं। मगर ऋषिकेश मुखर्जी नहीं माने उनका कहना था कि अनुपमा की मुंह से कुछ कहने की बजाय आंखों से बोलती है और भावों को आंखों से अभिव्यक्त करने की कला केवल शर्मिला टैगोर की आंखों में है आइए अब फिल्म अनुपमा की कहानी सुने मोहन शर्मा यानी अभिनेता तरुण बोस का अपना एक सुखी संसार था अपनी पत्नी अरुणा यानी सुरेखा से वे मोहब्बत करते थे। शर्मा जी जब अपने कारोबार की मसरूफियत से चंद लम्हों के लिए निजात पाकर घर लौटते तो अक्सर अपनी पत्नी को प्रतीक्षा करते और पियानो पर गीत गाता हुआ पाते धीरे धीरे चल शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें ये बताया गया कि उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है और एक दिन वो घड़ी भी आई जिसका वे महीनों तक इंतजार करते रहे थे बाबू जी सॉरी शर्मा जी अपनी पत्नी अरुणा की अकाल मृत्यु से दर्द के सागर में डूब गए अपनी नवजात बच्ची से भी जैसे उन्हें नफरत सी हो गई उनके दिल में ये बात घर कर गई कि यह बच्ची मनहूस है जिसके जन्मते ही उसकी मां चल बसी सरला, क्यों तुम तो इसको मेरे सामने लाती हो इसके लिए मोहन शर्मा अपनी पत्नी का गम भुलाने के लिए शराब पीने लगे बड़ी अजीब सी बात थी कि अपने होशो हवास में तो मोहन शर्मा अपनी बेटी से नफरत करते थे लेकिन जब नशे में धुत होकर वे घर लौटते तो बच्ची से बेहद प्यार दुलार करते बच्ची के लिए उनके अवचेतन में छिपी हुई जो ममता थी वो नशे की हालत में जैसे बाहर उमड़ आती मेरी सब मेरी सब बेटी उमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पिता की बेरुखी बढ़ती गई उमा खुद अपने पिता से भी कतराने लगी सिर्फ सरला बुआ ही थी घर में जो उमा का दर्द जानती थी और बाप बेटी के रिश्ते को फिर से प्यार भरा बनाने की कोशिश करती रहती डरने की क्या बात है अब भी बाप से दूर भागती रही तो फिर किस जन्म में उनके करीब जाएगी यू ही आते जाते धीरे धीरे वो तुझे अपना लेंगे जा बगैर माँ की उपेक्षित बेटी उमा की हालत पर सरला बुआ का दिल रो उठता था क्या भाग लेकर जन्मी है बिचारी कहीं ऐसा बाप भी देखा सुना है जो नशे में चूर हुए बिना लड़की का देखने को तैयार नहीं सरला बुआ के कहने आरोप डरती सहमती उमा चाय की ट्रे लेकर पिता के पास जा पहुंचती मगर तुम तुम क्यों लाए आज तुम्हारा टीचर नहीं आया तो फिर यहां क्या कर रही जाओ पढ़ो जाकर सर्णा! पिता की नफरत और उपेक्षा के शिकार होती हुई उमा जवान हो गई मगर पिता के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया एक दिन उमा यानी शर्मिला टैगोर ने अपनी स्वर्गवासी मां के पियानों पर संगीत की धुन छेड़ी, तो पिता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्यों हाथ लगाया क्यों इसे हाथ लगाया? से, शराब पीकर शर्मा जी ने अपना स्वास्थ्य चौपट कर लिया था एक दिन अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई डॉक्टर ने उनसे कहा पहली बात तो यह शराब आपको एकदम छोड़नी पड़ेगी और दूसरी बात आबो भी बदलनी पड़ेगी बदलने के लिए वक्त ही कहा मेरे पास वक्त तुम्हें तो निकालना ही पड़ेगा अच्छा मैं चला नमस्ते।, नमस्ते नमस्ते शर्मा जी के एक दोस्त थे मोजेस बहुत ही मस्त और जिंदा दिल किरदार किया था अभिनेता डेविड ने और शर्मा जी की सेहत के लिए ये किरदारोजेस बहुत फिक्रमंद रहते थे देख भाई एक काम कर जितनी खुली और बंद बोतलें हैं ना मेरे यहाँ भेज दे तुझे जीने का शौक है मुझे मरने का? मोजिस इस वक्त तू मौत की बात मत कर बस, मौत से घबरा गए अरे अपनी मौत तो मजे की बात होती है खुद को कुछ पता नहीं होता और दूसरे रोते हैं इसीलिए तो मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता हूं। <laughs> शर्मा जी अपनी बेटी उमा के साथ कुछ दिनों के लिए महाबलेश्वर चले आए और अपने एक परिचित बख्शी साहब के यहाँ यहाँ आने के पीछे मोहन शर्मा का एक मकसद और भी था यहाँ उन्होंने अपने एक स्वर्गवासी दोस्त के विलायत से आने वाले बेटे अरुण यानी देवेन वर्मा को भी बुलवाया था ताकि उमा का रिश्ता अरुण के साथ तय हो सके इधर अरुण जब से लौटा तो सीधे अपने पुराने जिगरी दोस्त अशोक यानी धर्मेंद्र के पास जा ना तो इसलिए मोटा हो गया अच्छा तो दुख में आदमी मोटा हो जाता सारी दुनिया घुमाया लेकिन तू रहा गई गुख चल मर गए अच्छा तो प्रोफेसर साहब मैंने प्रोफेसर छोड़ दिया आजकल मैं स्कूल टीचर हूँ अध्यापक सर्व्यापक क्यों? कॉलेज से निकाल दिया <laughs> नहीं निकाला नहीं गया मैंने खुद ही छोड़ दिया बड़ा अजीब लगता था। काम कुछ अच्छा का देखो ना कितना वक्त हो गया ओ, मुझे मालूम है तो देखी मिली जल चाय बना कर लाई अच्छा अशोक माफ क्या तकलीफ कुछ खास नहीं अरुण थोड़ा सा मजाक छोड़ा मैं महाबले जा रहा हूँ मेरे एक अंकल शर्मा वहां पर बीमार देखने जाना है तुम लोग भी सब मेरे साथ चलो अरुण अपने साथ अशोक अशोक की माँ दुर्गा खोटे और बहन यानी नैना को भी महाबलेश्वर ले आया जब वो शर्मा जी से मिलने बख्शीविला पहुंचा तो यहाँ उसकी मुलाकात बख्शी साहब की बेटी और अपनी बचपन की साथी अनीता, यानी शशिकला से हो गई अरे आपके खा खाड़ कर क्या देखेंगी आपकी गलत नहीं आप सही मकान पहचान माई गॉड कितनी बड़ी हो गए इतनी सी चीज़ जब जब देखा था। आप पहन के बार-बार झलक कर घुटनों पे आती थी, और नाक मत कीजिए। मेहरबानी करके अंदर जाइए मेरे दिमाग में गर्मी है कहीं गाली दे दी तो आप कहेंगे मैंने दी है कसूर आपका होगा वरना मैं हो जाऊंगी जाइए जाइए जा... अनिता बातूनी शोक और चंचल लड़की थी जिंदगी के एक एक तो खुशी से जीने की तमन्ना थी उसमें उमा इसके विपरीत गंभीर खामोश और खुद में खोने वाली लड़की थी इन दोनों की जिंदगी में अगर कोई समानता थी तो वह कि उमा और दोनों का जन्मदिन एक ही था और दोनों ने पैदा होते समय अपनी मां को खो दिया था लेकिन उमा के पिता ने उमा को मां की मौत का जिम्मेदार मानकर उससे शुरू कर दी थी और अनीता के पिता ने अनीता को इतना प्यार दिया था कि वो माँ की महसूस ना कर सके अनीता इतना बोलती थी अनिता अरुण के साथ साथ अशोक की मां और बहन को भी अपने बंगले पर ले आई अशोक भी उनके बंगले पर आ गया बंगले में दाखिल होते ही अशोक की मुलाकात अनिता उसी घर में मेहमान बनकर ठहरी हुई उमा से हो गई नमस्ते मेरा नाम आशो मेरी मां बहन को हॉलिडे कैंप से आप यहां लेकर आई हैं। आप बख्शी साहब की लड़की है ना विला है ना तो फिर अभी उमा की खामोशी और सिर्फ आंखों से बात करने की कला से पकाया हुआ अशोक कुछ समझा कुछ नहीं समझा सा उलझन में खड़ा था तभी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई अनिता अशोक बाबू इतनी देर कहा लगा दी ये क्या राशन के तो साथ में लेकर आए ये तो ऐसी हुआ जैसे कोई किसी के घर जाए तो सर पर पलम भी उठा लाए चलिए चलिए मत कीजिए चल मुंह हाथ धो लीजिए उमा की खामोशी और अनीता के बड़बोलेपन से चक्राया हुआ अशोक बस इतना ही कह पाया यहां तो एक से एक बढ़कर है। शार्ट तो तो क्या एक से है क्या अच्छा खासा नॉवल लिखा जा सकता है रात को डाइनिंग टेबल पर अरुण ने अशोक और उसके घर वालों से सबका परिचय करवाया और यहीं अशोक ने जब अपना परिचय दिया तो अशोक की जुबानी संवाद लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी शैली में बड़े और व्यंग्यात्मक ढंग से इस देश के लेखकों की बदहाली का भी बयान कर दिया काम क्या करते हैं अच्छा कहा अभी बाकी हमारे देश में लेखकों को काम अलग से ढूंढना पड़ता है सिर्फ लिखने से तो रोटी नहीं चलती और किताबें खरीदने वाले मेरे से दो चार होते हैं बाकी तो सब मांग कर पढ़ते हैं अच्छा हमारे देश में लोग पढ़ते भी हैं <laughs> अगली सुबह जब अशोक भोर सुबह उठकर बाग में पहुंचा तो वहा उसने हमेशा खामोश रहने वाली उमा को गुनगुनाते हुए पाया she pe me जब अशोक ने एक बार फिर उमा से बातें करने की कोशिश की तो इस बार भी उमा ने उससे कोई बात नहीं की हाँ सिर्फ आंखों के भाव से और सिर हिलाकर हाँ या ना करती रही इतने सवेरे उठ जाती हैं आप कितना सुहाना होता है सुबह का समय हर चीज एक दूधिया ठंडक में नहाई सी मालूम होती है और फिर देखते देखते एक उजला सा पहनावा पहन लेती है, है ना यांचल में क्या छुपा रखा है आपने फूल हैं? देखू तो अरे कितने खूबसूरत हैं ये फूल कुछ मैं ले लूं? ओ बिना गर्म कपड़ा पहने ही चली आई नमस्ते नमस्ते अरुण उठ गया? नहीं आपके लिए चाय भिजवा दो अगर तकलीफ ना हो तो भिजवा दीजिए नहीं नहीं इसमें तकलीफ की क्या बात है चलो माँ स्वेटर पहन दे इधर अशोक खामोशी की मूरत बनी उमा की तरफ आकर्षित होने लगा तो वहीं उसके दोस्त अरुण को अनिता का संग संगने लगा एक दिन अनिता ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया मैं आज तो बहुत मजा आएगा खाना पीना थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक्स किस बात की मुझे बचा लिया जो क्या मेरे डैडी को बुढ़ा कहते हैं लड़ाओ पढ़िया तुम्हारे डैडी को नहीं शर्मा को शर्मा ओ, अंकल शर्मा कहते हो अंकल शर्मा से कमाल है तुम तो हर बात सीरियस ले लेती हो मैं तो मजाक कर रहा था मैं समझ गई आप भी बिल्कुल मेरी पे रहे हैं तो आप किस वक्त क्या बात मुझसे निकल जाए कोई भरोसा नहीं आप ही बातें करते हैं लेकिन शायद ही कोई ठीक होती है फिर भी आप मुझे बहुत अच्छे लगते है कितने हसमुख है यहाँ उन लोगों को तैयार कीजिए। अनिता अरुण अशोक और गौरी सब पिकनिक पर चले गए सैर सपाटे का आनंद उठाती हुई अनिता की खुशी का ठिकाना नहीं था सबके साथ पिकनिक पर नहीं गई थी अकेलापन ही उसका साथ ही था उसके पिता ने उसे तनहा बैठी हुई देखकर कहा तुम क्यों नहीं, नहीं उनके साथ तुम उन जैसा हंस खेल क्यों नहीं सही क्यों तुम ऐसे अपने आप में गुम रहती हो तुमको यहां यह हंगामा यह भीड़ अच्छी लगती ना मुझे भी अच्छी लगती चलो जी हाँ से चलें। एक एक छोटी सी सी मुलाकात के के बाद ही अशोक अशोक ने ने उमा उमा उमा दिल में जगह बना ली थी। सुबह फूल फूल मांगे थे। लेकर सरला बुआ के साथ अशोक की माँ से मिलने पहुंची और वहीं उसने पहली बार कुछ बात भी की दर्शकों ने भी यहीं उमा को पहली बार बोलते हुए सुना नाश्ता कर लीजिए मैं तो सुबह कुछ नहीं खाती सरला बिल्कुल नहीं नहीं कुछ तो खाए तेरा हुक्म है तो खा रहा बेटी अजरज है माँ ये तो किसी से बात भी नहीं करती मैं जानती हूँ ये किस लिए बात नहीं करती बातें करेगी तो फूल छेंगे हसी तो मूर्ति शाम को जब सब पिकनिक से लौट तब तक उमा अपने पिता के साथ महाबलेश्वर से लौट चुकी थी हाँ वो फूल जमने रखे थे जो उमा छोड़ गई थी तुम बाहर गई थी तो फिर ये फूल कर... जाने से पहले उमा दे गई है। उमा चली तो गई मगर महाबलेश्वर से लौटने के बाद भी अशोक उसे भूला पाया न उसकी माँ और न ही बहन गौरी माँ दिन हमें जाना चाहिए हाँ दिन उसके साथ रहे, लेकिन मैं तो उसे भूल ही नहीं सकती मैंने अशोक ऐसी जाके उनकी खोज खबर ले ले चुके भैया और किसी अमीर आदमी के घर जाए हाँ। मगर अशोक उमा से मिलने उसके घर जा ही पहुँचा मैंने भेजा खोज खबर लेने और मैं आया हूं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर आपके वो फूल मुझे मिल गए थे आप अच्छी हैं वैसे मैं खबर लेने आया था वो तो मिल गई तो फिर मैं चलू आप कहें तो मैं बैठ भी सकता हूं मैं चलता हूँ नहीं, नहीं। पहला मौका था जब अशोक ने उमा के मुंह से कोई शब्द सुना था भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कुछ तो मुँह से बोल वरना मैं तो यह सोचकर आया था कि अगर आज आपने मेरे साथ बात नहीं की तो मैं कभी भी इस घर में कदम नहीं लगती अरे आप वहीं खड़ी रहेंगी आइए बैठिए ना अच्छा हम हाँ क्यों नहीं करते बैठे, वैसे सच पूछिए तो आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है है आपकी आंखें ना सब कुछ कह करती अशोक के किसी मजाक पर उमा हंस पड़ी तो अशोक ने उमा को इस बात का एहसास भी कराया कि उसके गंभीर चेहरे पर कभी कभी छलकने वाली हंसी कितनी दिलकश है उमा जी शायद अपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए हंसी कितनी खूबसूरत है अशोक चला गया मगर उमा के कानों में अशोक के शब्द गूंजते रहे फिर वो दिन भी आया जब अनीता और उमा दोनों का जन्मदिन था अनीता के घर में रौनक थी एक शानदार पार्टी की मेहमानों की भीड़ थी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था अरुण भी अनीता को बधाई देने के लिए पहुंचा इतनी देर क्यों लगा दी देर लगा दी साढ़े सात का वक्त था साढ़े सात बजे आ गया है। अशोक बाबू कहा अशोक अनीता की पार्टी में नहीं था वो तो उमा के पास गया था उसके जन्मदिन का तोहफा लेकर आपके लिए एक चीज लाया आखे बंद कीजिए अब बंद कीजिए ना अब हाथ आगे बढ़ाइए गौरी ने खुद अपने हाथ से आपके लिए बनाया अपने हाथ से हाँ आपके जन्मदिन की बधाई क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं क्या हुआ जी? पता नहीं अचानक ही चली हुई गौरी ने जन्मदिन के लिए भी कैसे खुशी का दिन होगा जन्मते ही अभागी ने माँ को खो दिया और इसीलिए अपने आप को मान रही आज तक इसी अपराध की सजा अपने आप को दिए जा रही है कहाँ गई होगी इस वक्त और कहाँ जाएगी बगीचे में बैठी रो रही होगी मैं जा सकता हूँ वहाँ उमा बगीचे में बैठी हुई रो रही थी अशोक भी वहां पहुंचा उमा के दुख दर्द ने अशोक के दिल में भी एक कसक एक तीस पैदा कर दी थी उमा जी, मैं घर जाऊंगा तो माँ और गौरी जरूर पूछेंगी कि उमा को जन्मदिन का तोहफा कैसा लगा क्या जवाब दूंगा मैं झूठ बोल नहीं सकता सच कहने की हिम्मत नहीं मैं तो बड़ी खुशी के साथ आया था यहाँ सचमुच अगर मुझे पता होता मेरे आने से आपको दुख होगा मैं कभी ना था। नहीं नहीं, इस आपका क्या दोष है तो फिर इधर देखिए मेरी तरफ मुस्कराइए कम से कम माँ और गौरी के लिए कुछ तो ले कैसी बेटा बना थी कि इधर उमा अपने जन्म दिवस पर आंसू बहाने के लिए मजबूर थी और उधर अनीता अपने जन्मदिन की पार्टी में खुशी से झूमते हुए नाच गा रही थी वहाँ अनीता की पार्टी अपने शबाब पर थी और यहाँ उमा के घर में अशोक उसे जिंदगी का और जीने का एक नया फलसफा समझा रहा था हमारे घर के पास गरीब लोगों की एक बस्ती है और हमारी बालकनी से उनका खाया पिया सब दिखाई देता है जिंदगी में कोई चीज भी तो नहीं आसानी से नहीं मिलती इसलिए जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी जो उन्हें नसीब होती है वो उसे निचोड़ निचोड़ कर उसकी आखिरी बूंद तक पी देना चाहते जिंदगी में आपको तो बहुत कुछ मिला है अब अपने पिताजी की तरफ देखिए कौन सा सुख नहीं है उनके पास। लेकिन पत्नी का सुख, ओ, मैंने फिर से वही बात छेड़ दी मैं खुद भी तो उसे नहीं भूलती मैं आपको भूल जाने के लिए नहीं कह रहा लेकिन जरा सोचिए तो आपके पिताजी का दुख आपको तो हमेशा हंसना खेलना चाहिए ताकि आपके पिताजी नहीं नहीं मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ उमा को समझाने और उसका अकेलापन बांटने के बाद अशोक अनिता की पार्टी में भी पहुँचा इतनी देर क्यों कर दी माफी चाहता हूँ गौरी ने यह आपके लिए भेजा है ये तो गौरी ने भेजा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं शुभ है शुभकामना अशोक बाबू शुभ कामना ऐसी काम नहीं चलेगा आपको मेरे जन्मदिन पर अपनी कविता सुनानी होगी। अनीता की फरमाइश पर पार्टी में अशोक ने जो गीत सुनाया वो एक तरह से उमा की जिंदगी की दास्तान था ये चमन में कैसा खिला चमन में कैसा खिला माली की नजर में प्यार नहीं हंसते अशोक के घर में पूजा रखी गई इसमें उमा भी आई यहीं पर उमा ने अशोक को कुछ लिखते हुए देखा क्या लिख रहे थे आप कहानी आप जैसी एक लड़की की कहानी वो सोचती थी लोग उसे गलत समझते वो खुद भी किसी को समझ नहीं पाती थी वो सिर्फ फूलों पंचियों की भाषा समझती थी मगर इंसानों के बीच में कदम कदम पर उसे रुकावट महसूस होती थी वो नहीं जानती थी असल रुकावट बाहर नहीं उसके अंदर है उसके मन के अंदर वो लोगों से बचने लगी लोग लगे। एक दिन ऐसा हुआ क्या हुआ एक दिन वो ही लिखने जा रहा था कि आप आ गए। उमा के पिता शर्मा जी से अशोक की नौकरी की सिफारिश की थी और एक दिन अशोक शर्मा जी से आ मुझे याद किया मैंने ओ क्यों हाँ, हाँ। चले आया दफ्तर में आते अच्छा जब आई गया तो बैठो कितनी तनख्वाह से गुजारा हो जाएगा तुम्हारा कई साल हुए तुमने तो पास किया जी छह साल नौकरी का कोई तजुर्बा भी है जी नहीं मैं तो बस पढ़ाता हूं टीचरी करता हूं <laughs> टीचरी सबसे आसान काम है खैर नेशनल बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रॉबिन ने तुम्हारा काम हो जाएगा ख्याल रखना नौकरी का मतलब है अपने ऊपर वाले को चाहे इसमें थोड़ी बहुत खुशामद भी करनी पड़े आजकल के लड़के नहीं अकड़फों में रहते हैं इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट सब घर ही में छोड़कर आना वरना तुम जानते ही हो आजकल सैकड़ो बी में जूते चटकाते हैं। तो आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है मुझे नौकरी चाहिए अरुण ने अरुण ने क्या तुम बेकार नहीं हो ऐसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग बेकार क्या आप उन सबको बुलाकर नौकरी देंगे सब थोड़ा ही आ सकते मेरे ये तो तरह खा रहे हैं मुझ पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं जो भी आपके पास आता है रहम के लिए आता सोचना पड़ता है जब सुनते हैं नौकरी मिलने से किसी ने मगर आप ये नहीं जानते कि प्यार मोहब्बत कुर्बानी हमारी उन सब कमियों को दूर कर देती है हमारे पास पैसा नहीं बाकी सब कुछ है तुम कहना क्या चाहते हो यही की आप गरीबों के पास सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं अब आप अपनी तरफ देखिए अपनी बेटी की तरफ देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि आपको किसी दूसरे पर रहम खाना चाहिए या अपने आप पर मैंने आपको इसलिए नहीं बुलवाया कि आप मेरे ही घर आकर मुझे ही अकल की बातें बताए माफ कीजिए शर्मा जी मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई रही मेरे जज्बात की बात घर दीजिए और हाँ एक रोज मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइए और देखिए मुझे आपकी जरूरत है या आपको मिल। अरुण के पिता की ख्वाहिश थी कि अरुण की शादी उमा से हो मगर अरुण ने अनीता से शादी करने का फैसला कर लिया और यह खबर उमा के पिताजी तक भी पहुंचा दी खबर सुनकर शर्मा जी लाल पीले हो उठे उनका सारा गुस्सा एक बार फिर उमा पर उतरा कहा जा रहे हो तुम लोग Like जवान गई क्या? जवाब क्यों नहीं देती? अशोक अशोक बाबू बाबू घर. घर. के जी उनकी मां और बहन गांव जा रही हैं. जाऊ में जाने तो में उनसे क्या? जाओ, जाओ. ऊपर मैं नहीं चाहता से हूँ समझी एक दिन अशोक को बहुत तेज बुखार चढ़ाया बुखार बढ़ता ही गया अनिता अशोक से मिलने आई ये क्या ये क्या हालत बना रखी है उफ, आपको तो बुखार है बुखार था अब नहीं है हम लोग मर गए थे क्या? इतनी सी भी खबर नहीं थी आप लोग खबर लेने आ भी तो सकते थे। आप ठीक कहते हैं अशोक बाबू वो वो अरुण है ना देखे ना काम में कितनी बिजी रहता है औ, और मैं शॉपिंग में बिजी रहती <laughs> अनिता ये मेरा नॉवल आज चपकर आया है पहली कॉपी आपके वाह अनुपमा अशोक बाबू ये अनुपमा जी कौन है अनुपमा मेरी कल्पना सिर्फ कल्पना ही हाँ अच्छा अरे आपकी कॉपी ये है उमा ही मेरी अनुपमा को अशोक बाबू आप लेखक हैं मन की बात बता तो सकते हैं छिपा नहीं सकते मैं कितना भी नाचूं कूदूं मचाऊं पर ये मत भूलिए मेरे सीने में औरत का दिल है अच्छा बाबू मैं भी आती अरुण आएगा तो उसे बिठा लीजिए जा रहे हैं आप आपकी नहीं। अरे दवाई की क्या जरूरत है सुनिए अनीता जानती थी कि अशोक का मर्ज है उमा की जुदाई वो जाकर उमा को अपने साथ अशोक से मिलवाने के लिए ले आई आओ, आओ ना। क्या डॉक्टर साहब को साथ नहीं है? हा, हा, ऐसा डॉक्टर जिसकी दवाई कभी फेल नहीं हो सकती अरे डॉक्टर साहब आप के बाहर ही खड़े रहेंगे अंदर आइए ना आइए उमा जब अशोक से मिली तो अशोक ने उसे बताया कि उसकी उपन्यास की नाई अनुपमा कोई और नहीं उमा ही है कब से बीमार है आप हाँ? तीन चार दिन हो गए बहुत तकलीफ हुई होगी जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं उस रोज जो नोवेल में लिखा था ना आज छप कर आ गया है लीजिए आप कितना सुंदर नाम है अनुपमा के माने जानती है आप जिसकी कोई उपमा ना हो दे मिसाल हाँ मगर मेरे लिए अनुपमा के माने हैं आप हाँ मेरी अनुपमा आप हैं आज तक जो कुछ मैंने आप पर बीत देखा उसे अपनी कल्पना के रंग में लिख दिया अगर मेरी कल्पना और आपका जीवन एक हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल होगी उमा के पिता ने उमा के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी उमा के लिए लड़के देखे जाने लगे उमा बेशक अशोक से बेपना प्यार करती थी मगर अपने पिता को सच बता पाना या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम उठा पाना उसके बस में नहीं था किसी बेबस भेड़ बकरी की तरह वो खामोशी से अपने पिता का हर फरमान हर सितम सहती जा रही थी अशोक ने फिर एक बार फोन पर उसे अपने दिल की हालत बताइए पार्सी के किसी घर से फोन कर रहा हूं देखिए, आज एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप हमें अपना समझिए हमारे घर को अपना समझिए आपका हम पर पूरा अधिकार है अगर हम किसी दिन आपके किसी भी काम आ सके तो हम मां मैं अपना गौरव समझेंगे उमा अशोक की हौसला अफजाई और लाख कोशिशों के बाद भी जब उमा अपनी जिंदगी का अपने प्यार का कोई फैसला नहीं कर पाई तो दुखी होकर अशोक ने उस शहर को छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया अनीता से अशोक की हालत देखी नहीं गई उसने उमा को समझाने की एक आखिरी कोशिश की उमा अशोक बाबू कल जा रहे सुबह की ट्रेन। शायद वो फिर कभी लौटे। क्यों जा रहे हैं ये सब तुम्हें बताने की जरूरत है ऐसा मत होने तो उमा अंधेरा हो जाएगा छोड़ दो ये सब कुछ तोड़ दो ये झेजते नाते प्यार एक तरफ और पूरा संसार एक तरफ आखिर तुझे डर किस बात का है देख तू कितनी तकदीर वाली है तूने प्यार किया तुझे प्यार मिला अब इसे ठुकरा मैं उमा तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती है लेकिन अशोक बाबू की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे कोई हक नहीं जब दिल टूटता है उमा तो कोई आवाज नहीं होती अगर तू उनके प्यार को ठुकराएगी तो भगवान घर के घर में तुझे जगह नहीं मिलेगी उन्होंने बेकारी ही किताब लिखी बेकारी उन्होंने तेरे नाम पर तू सारे, सारे माने मिट्टी में मिला और फिर उमा ने जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके एक फैसला किया अपनी जिंदगी के लिए अपने प्यार के लिए हमेशा अपने पिता से डरने और कतराने वाली उमा उनके पास पहुंची पिताजी मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूं मैं इस घर को सदा के लिए छोड़ रही हूं संसार में आते ही मैंने आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली मेरी माँ ने कैसी जगह बनाई होगी आपके मन में जो मुझे देखते ही आपको वो याद आ जाती है शायद इसलिए आपने मुझे कभी माफ नहीं किया आज मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं भी किसी के मन में वही जगह बना सकूं जो माँ ने आपके मन में बनाई थी आपका हाथ मेरे सर पर है पिताजी। मैं ना? घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर मेहमानों से भरा हुआ था और उमा घर छोड़कर जा रही थी आ गया मोहन कहा मोहन क्या हुआ बेटी मैं जा रही हूं चाचा जी जा रही हूं बात क्या है कुछ नहीं जरूर कोई बात है मैं तेरे पिता समाध हो बेटी मुझे बता मैं सदा के लिए जा रही हूँ क्या यह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हूं? घर मेहमानों से भरा मुझे जाने दीजिए नहीं होश में आओ ये क्या बचपना है जानते हो तुम्हारे पिताजी का क्या हाल होगा वो किसी के सामने मुंह नहीं उठा सकेंगे उनकी मान मर्जादा मिट्टी में मिल जाए चाचा जी मुझे जाने नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंग इधर रेलवे स्टेशन पर अशोक ट्रेन में बैठ चुका था उसे छोड़ने के लिए आए हुए अनीता और अरुण उदास खड़े थे बस थोड़ी ही दम में गाड़ी छूटने वाली है। तुम लोग जाओ। सच तो मुझे छोड़ने छुड़ाने और सीफ करने का तो कल्फ अच्छा भी नहीं लगता अनीता, उदास मत हुई ये जिंदगी ही ऐसी है अशोक बाबू ज्ञान की बातें मुझे मत सुनाइए। अगर जिंदगी इसी का नाम है तो फिर जीने का फायदा ही क्या है मैं इन बातों को नहीं मानती मैं अचानक सबने देखा सामने से उमा ट्रेन की तरफ चली आ रही है अशोक बाबू देखिए आपने कहा था ना कि जब भी मैं न हाँ हाँ ट्रेन के इस सफर के साथ ही उमा और अशोक भी जिंदगी के हम सफर बन गए ट्रेन चली गई मगर किसी ने यह नहीं देखा कि आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए उमा के पिता मोहन शर्मा दूर खड़े अपनी बेटी को विदा होते हुए देख रहे हैं उमा के लिए ये उनका आशीर्वाद था पिता को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी देर से ही सही मगर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पा गई है इस दृश्य ने साबित कर दिया कि पिता को बेटी से दिल में प्यार तो था मगर प्रकट रूप से वो इसे कभी दिखा नहीं पाए थे इस अंतिम दृश्य के लिए ऋषिकेश मुखर्जी अभिनेता तरुण बोस को करजत रेलवे स्टेशन पर ले गए थे और वहीं ये दृश्य शूट किया गया था सत्य कथाओं या जीवित पात्रों को आधार बनाकर कहानी लिखना और उसे पर्दे पर उतारना हॉलीवुड की फिल्मों में तो अक्सर होता है हिंदी फिल्मों में कभी कभी यू ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों का फिल्मांकन इसी श्रेणी में रखा जा सकता है लेकिन किसी साधारण व्यक्ति को कहानी का केंद्र बनाकर पर्दे पर उतारा गया हो ऐसा निश्चय ही बहुत कम हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि फिल्म अनुपमा इस श्रेणी में आने वाली एक बहुत संवेदनशील और सुरीली फिल्म थी फिल्म अनुपमा के लिए हेमंत कुमार का तैयार किया गया संगीत आज भी बड़े चाव से सुना और गुनगुनाया जाता है धीरे धीरे मचल बातें थी फिल्म अनुपमा की और फिल्म अनुपमा थी एल बी फिल्म्स की इस फिल्म की प्रस्तुति कहानी लिखने और इसे निर्देशित करने वाले थे ऋषिकेश बटोरी अशोक अयर ने और अशोक अयर के आलेख को आधार बनाकर ये कार्यक्रम पेश किया विविध भारती ने इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहायक थे पी के ए नायर और प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश कर रहे थे लोकेन्द्र शर्मा बाइस्कोप की बातें